हाथ कट जाए तो चले स्वास कट गई के गए श्वास से जोड़ है हमारे आत्मा और शरीर और आत्मा और शरीर के मिलन का जो बिंदु है वहीं कुंडलनी उसी बिंदु को वहीं वो शक्ति जिसको कुंडलनी कहते हैं नाम कुछ भी दिया जा सकता वो वही है वो ऊर्जा वहीं और इसलिए उस ऊर्जा के दो रूप है अगर वो कुंडली की ऊर्जा शरीर की तरफ बहे तो काम शक्ति बन जाती है सेक्स बन जाती और अगर वो ऊर्जा आत्मा की तरफ बहे तो वो कुंडलनी बन जाती या कोई और नाम दे शरीर की तरफ बहते से वो अधोगानी हो जाती है, और आत्मा की तरफ बहने से ऊर्धामी पर जिस जगह वो है उस जगह पर चोट श्वास से पड़ती इसलिए तुम हैरान होगे संभोग करते समय शांत श्वास को नहीं रखा जाता अगर संभोग करते वक्त श्वास की गति में तत्काल पड़ जाए इसलिए कामातुर होते ही चित्त श्वास को तेज कर लेगा क्योंकि वो उस बिंदु पर चोट श्वास करेगी तभी वहां से काम शक्ति बहनी शुरू श्वास की चोट के बिना संभोग भी असंभव और श्वास की चोट के बिना समाधि भी असंभव समाधि उसके ऊर्जुगामी बिंदु का नाम है और संभव उसके अधोगामी बिंदु का नाम पर श्वास की चोट तो दोनों पर पड़े तो अगर चित्त काम से भरा हो तब श्वास को धीमा करना है तो श्वास को शिथिल करना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 श्वास धीमे हुई के क्रोध गया काम उत्तेजित भी नहीं हो सकता श्वास को शांत रखना क्योंकि श्वास शांत है कि काम उत्तेज न गए तो जब काम उत्तेजो थे मन क्रोध से भरे मन तब श्वास को धीमे रखना और जब ध्यान की अभी से भरे मन तो श्वास को तीव्र चोट करना क्योंकि जब ध्यान की अभी भीतर हो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 और हम सब साधारण जनों में जिनकी कुंडलनी जन्मों जन्मों से सोई है उसको बड़े तीव्र आघात की जरूरत घने आघात की जरूरत सारी शक्ति इकट्ठी करके आघात की जरूरत तो श्वास से तो कुंडलनी पर चोट पड़नी शुरू मूल केंद्र पर चोट पड़नी शुरू होती और जैसे जैसे तुम्हें अनुभव होना शुरू होगा तुम बिल्कुल आंख बंद करके देख पाओगे कि श्वास की चोट कहां पड़ गई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 इसलिए बहुत साधकों को साधिकाओं को एकदम तत्काल यौन केंद्र पर चोट पड़ने शुरू हो गई गुरुजीएफ के पास अनेक लोगों को ऐसा अनेक का ऐसा ख्याल हुआ और होना बिल्कुल स्वाभाविक अनेक स्त्रियों का ऐसा ख्याल हुआ कि उसके पास जाते थे उनके यौन केंद्र पर चोट हो और वो बिल्कुल स्वाभाविक इसकी वजह से गुरुजीएफ को बहुत बदनामी मिली इसमें उत्सव को सूर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 क्योंकि हमें आदमी का पता ही नहीं कि हम कितने हैं हमें तो पता है उसी चक्र का जिसमें हम जीते जब दूसरा चक्र हमारे भीतर खुलता है तो हमें लगता है हमारा व्यक्तित्व गया तो हम दूसरे आदमी हुए ये हम वो आदमी नहीं जो कल सकते ये ऐसे जैसे कि मकान में हमें इसी कमरे का पता हो यही हमारे कमरे का नक्शा हो हमारे समा अचानक एक दरवाजा खोले और एक और कमरा हमें दिखाई पड़े तो हमारा पूरा नक्शा बदलेगा अब।, अब जिसको हमने अपना मकान समझा था वो दूसरा हो गया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 ये मैं कर रहा हूं ये मैं तो नहीं कर रहा हूं ये सिर्फ मैं नहीं घुमा रहा हूं ये पैर मैं नहीं उठा रहा हूं ये नाचना मैं नहीं कर रहा हूं लेकिन ये हो रहा है और अगर ये हो रहा है तो तुम्हारी जो तो आइडेंटिटी है सदा की ये शरीर में हूं वो ढीली पड़ गई अब तुम्हारे तो सामने एक नया सवाल उठ रहा है फिर मैं कौन हूं अगर ये शरीर कर रहा और मैं नहीं कर रहा तो एक नया सवाल है कर कौन रहा है फिर तुम कौन हो और तो ये ठीक सिचुएशन है जब इस खेद में से तुम्हारा मैं कौन हूं का प्रश्न गहरा उतर सकता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 वैसा हम कभी ना जान सकेंगे हम वृक्ष के पास भी खड़े हो जाएं तो हम न जान सकेंगे हम वैसी जानेंगे जाने जैसा हम जान सकते हैं। लेकिन कभी तुम वृक्ष भी रहो अपने किसी जीवन आसान और अगर कुंडलनी उस जगह पहुंचेगी उस अनुभूति के पास जहां वो संग्रहित है वृक्ष की अनुभूति तो तुम अचानक पाओगे कि वर्षा हो रही है और तुम वो जान रहे हो जो वृक्ष जानता तब तो तुम बहुत घबरा जाओ तुम बहुत घबरा जाओगे कि क्या हो रहा है तब तुम समझ पाओगे कि जो सागर अनुभव कर रहा है वो तुम अनुभव कर पाओ जो हवाएं अनुभव कर रही है वो तुम अनुभव कर पाओगे इसलिए तुम्हारी एस्थेटिक न मालूम कितनी संभावनाएं खुल जाएंगी जो तुम्हें कभी भी नहीं जा रही जैसे कि गोगा का एक चित्र है एक वृक्ष है और आकाश को छूड़ा है तारे नीचे रह गए हैं और वृक्ष बाकी चाँद नीचे पड़ गया है सूरज नीचे पड़ गया है छोटे छोटे रह गए हैं वृक्ष ऊपर चलता जा रहा है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 मजबूरी है नहीं बढ़ पाता लेकिन भीतर प्राण तो सब शाम सारे पार कर थे वो तो गोग कहता था कि वृक्ष जो है वो पृथ्वी की आकांक्षा है आकाश को छूने पृथ्वी की डिजायर पृथ्वी के अपने हाथ पर बहा रही आकाश को छूने पर वैसा जब देख पाएंगे मगर वो वृक्ष फिर भी वृक्ष जैसा देखेगा वैसा फिर भी नहीं देख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 आप नहीं हो पाया मान ला तब फिर एक व्यक्ति की कहानी नहीं है वो। तब फिर कॉन्सियस की कहानी तब तुम अकेले नहीं हो तुम में अनंत है भीतर जो बीत गए और तुम में अनंत है आगे जो होंगे। एक बीच जो खुलता ही जा रहा हो मैनिफेस्ट होता चला जा रहा है और जिसका कोई अंत नहीं दिखाई और जब इस तरह और छोरहीन तुम अपने विस्तार को देखोगे अनंत और आगे अनंत तब स्थिति और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 मनुष्य जो है इंद्रियों की दृष्टि से बहुत कमजोर प्राणी है सारे पशु पक्षी बहुत शक्तिशाली है उनके अनुभूति और उनके अनुभव की गहराइया ऊंचाईया बहुत है। कमी है कि उनको सबको पकड़ के वो चेतन रूप विचार नहीं कर पाते उनकी अनुभूतियां बहुत गहरे, उनके संवेदन बहुत गहरे अब जापान में एक चिड़िया है आम चिड़िया है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 ऐसी ध्वनिया सुनाई पड़ने लगी तो नो कबीर कहते हैं नाद कबीर कहते हैं अमृत बरस रहा है साधुओ नाचो साधु पूछते कहा अमृत बरस रहा है वो अमृत कहीं बाहर ही बरस रहा है और कबीर कहते हैं सुना नाद बज रहे है वो हिर बज रहे और साधु पूछते हैं कहा बज रहे कबीर कहते हैं तुम्हें सुनाई नहीं पड़ रहे वो कबीर को जो सुनाई पड़ रहा है वो तो तुम्हें सुनाई पड़ेंगे ध्वनिया सुनाई पड़ेंगी ऐसे स्वाद आने शुरू होंगे जो तुम्हें कभी कल्पना में नहीं कि ये स्वाद हो तो सूक्ष्मों का बड़ा लोक कुंडलनी के साथ जुड़ा है वो सब जग जाएगा तो सब तरफ से तुम तुमका हमला बोल देगा और इसलिए अक्सर ऐसी स्थिति में आदमी पागल मालूम पड़ने लगता है क्योंकि जब हम सब बैठे थे गंभीर तब वो हंसने लगता है क्योंकि उसे कुछ दिखाई पड़ रहा जो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा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 उसमें दूसरा व्यक्ति सहयोगी हो, हो तो तुम्हारे भीतर तीव्रता बढ़ जा सकती है और उसी स्थिति में दूसरा व्यक्ति कुछ करता नहीं सिर्फ उसकी मौजूदगी पाती वो सिर्फ एक मीडियम बन जाए आनंद सब की पड़ी हुई है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 और इसके लिए कुछ भी नहीं करना होता इसलिए सिर्फ मौजूदगी जरूरी बस तब वो एक कैथेलेटिक एजेंट की तरह काम करता वो कुछ करता नहीं इसलिए कोई अगर कहता हूं कि मैं सख्ती बात करता हूं तो वो गलत कहता कोई सख्ती बात करता है नहीं लेकिन हाँ किसी की मौजूदगी में सख्ती बात हो इधर में सोचता जरा इधर साधक थोड़ी गहराई ले तो वो यहां होने लगेगा बड़े जोर से इसमें कोई कठिनाई नहीं कोई कठिनाई नहीं किसी को करने की कोई जरूरत नहीं वो होने लगेगा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 नदी का पूर आता है जब वर्षा बढ़ती जा रही और दोनों तरफ से तुम डूबे जा रहे हो और मिटे जा रहे हो तो दोनों तरफ से हो सकता है इसमें कोई कठिनाई नहीं का आंचिक, आंचिक होता है कि दीर्घकालीन होता है तो अंतिम यात्रा तक ले जाता है कि अनेक बार शक्तिपात क्या होता है असल बात यह है असल बात यह है कि दीर्घकालीन तो तुम्हारे भीतर जो उठ है उसका ही होगा शक्तिपात जो है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 तुम यूं ही अंधेरे में नहीं भटक रहे हो ये सब साफ एक बिजली की झलक में तुम्हें रास्ता दिख जाता है दूर तुम्हें मंदिर दिख जाता है तुम्हारी मंजिल का फिर बिजली खो गई फिर गुप्त अंधेरा हो गया लेकिन अब तुम दूसरे आदमी हो वहीं खड़े हो जहां थे लेकिन दौड़ तुम्हारी बढ़ जाएगी मंदिर पास रास्ता साफ न दिखाए अंधेरा पड़े अंधेरे में न भी दिखाई पड़ता हो तो भी है अब तुम आश्वस्त हो तुम्हारा आश्वासन बढ़ जाता है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 एक दो पर क्या करने का काम करना एक इकट्ठा दस हजार लोगों को खड़ा करके सबकी बात उसको कोई कठिनाई नहीं क्योंकि जितना एक पर होने में वक्त लगता है उतना एक दस हजार कोई सक नहीं पड़ता घट से मीट जाता है पूरा संबंध न क्या यदि संबंध ना रहे मीडियम ऐसी सब प्रभाव धीरे धीरे घर से घट भी जाता हो कम तो हो गई सब प्रभाव छीन होने वाले हो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 उसका कारण है कि उसके ऊंचे जाने में तुम बदल गई हो सत्ता कोई सवाल ही नहीं उठता एक इंच भी कोई व्यक्ति में ऊपर गया तो पीछे नहीं लौट सकता पीछे लौटना असंभव है यह मामला ऐसा ही है कि किसी बच्चे को हम पहली कक्षा से दूसरी में प्रवेश करवा एक ट्यूटर रख सकते हैं जो उसको पहली में पढ़ाने में सहायता देते और दूसरी में पहुंचाते लेकिन ऐसा ट्यूटर खोजना बहुत मुश्किल है कि उसने पहली में जो पढ़ा है उसको भुला दिया कि भाई अभी ये सर इस कॉम को पहली भुला देना एक और एक बच्चा दूसरी क्लास में जाके ना समझ लड़कों की सौबत करे तो इतनी हो सकता है कि दूसरी में फेल होता रहे बल्कि पहली में उतार देंगे ना समझ लड़के ऐसा नहीं उपाय मेरा मतलब सुनिए ना कुछ ये हो है वो दूसरी में ही रुक जाए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 मीडियम इस स्थिति में होना चाहिए कि वो माध्यम बन सके जब ये दोनों बातें व्यवस्थित हों, तालमेल खा जाएं, एक क्षण के बिंदु पर दोनों का मेल हो जाए तो हो जाएगा ये तकनीक की बात ग्रेज जो है वो अनकॉल फॉर है उसके लिए कभी बुलावा नहीं है, उसके लिए कभी कोई इंसान नहीं तो कभी होती यानी फर्क उतना नहीं जैसा कि हम बटन दबा के बिजली दबाते हैं और आकाश की बिजली चमकते हैं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 उसमें कोई मीडिएटर भी नहीं है बीच उसी भी वो सीधी तुम पर हो, और आकस्मिक और सदा सदन आयोजना नहीं की जा सकती सबसे को तो आयोजित किया जा सकता है कि कल पांच बजे आ जाओ इतनी तैयारी करके आना इतनी व्यवस्था करके आ जाना हो जाए लेकिन ग्रेस के लिए पांच बजे आके बैठने से कुछ मतलब नहीं हो जाए हो जाए हो जाए ना हो जाए उससे कोई हम अपने हाथ में उससे नहीं ले घटना वही है लेकिन इतना फर्क है आपने कहा था कि एगोले की स्थिति में आयोजना हो, हो सकती है एगो का आयोजना से कोई संबंध नहीं उससे कोई संबंध नहीं गोले है? हाँ बिल्कुल हो है उससे कोई संबंध नहीं है। एगो तो बात ही और है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 कि अगर मैं इगोलेस हूं तो हूं और नहीं हूं तो नहीं हूं ऐसा नहीं कि कल मैं पांच बजे इगोलेस हो जाऊंगा मेरी बात सुन रहे ना तुम कैसे हो जाऊंगा कोई तो उपाय नहीं अगर मैं अभी हूं तो पांच बजे भी रहूंगा चाहे कोई आयोजन करूँ और चाहे ना करू चाहे तुम पांच बजे आओ तो और न आओ तो मैं जागू तो और सो अगर हूं तो हूँ नहीं हूं तो नहीं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 तब तक हम कहते हैं आदमी बिल्कुल विनम्र है अच्छा आदमी जरा हमसे डिग्री उसकी का जरा निन्यानवे कहातानबे होगा हमने कहा महात्मा विनम्र था। बाकी एगो और नो एगो बिल्कुल ही अलग बातें हैं उनका कोई डिग्री से संबंध नहीं है बुखार और बुखार का न होना ये अंठानबे और डिग्री का मामला नहीं सिर्फ मरे हुए आदमी को हम कह सकते हैं इसको बुखार नहीं जब तक जब तक भी गर्मी है बुखार है ही नॉर्मल और अब का फर्क तो वो इसलिए तकलीफ में होती इसलिए तकलीफ न और फिर ऐसा है ना कि अगर किसी आदमी की एगो हमारे ईगो को चोट पहुंचाती तो वो एगो एक्ट अगर किसी की ईगो हमारी एगो को रक्त पहुंचाती तो वह आदमी इगो ले हम नापे कैसे पता कैसे चले एक आदमी मेरे पास आया और वो अकल मेरे ऊपर दिखलाए है। कहते हैं एगो इस आयो मेरे पैर छुए हम कहें बहुत विनम्र और क्या उपाय क्या है जाँच का हमारी एगो जांच का हो पाए वो हम जांचते हैं कि आदमी हमारी एगो को गड़बड़ को नहीं कर रहा गड़बड़ कर रहा तो एगो और अगर कुछ ला रहा है और कह रहा है बहुत बड़े महात्मा है बिल्कुल ये आदमी विनम्ब्र इसमें अहंकार बिल्कुल भी नहीं मगर ये सब अहंकार है या ये हमारा अहंकार इन सब का सौल इनके बीच पीछे जो मेजरमेंट है हमारा वो हमारा हम है इसलिए जो नॉन एगो की स्थिति है उसको तो हम पहचान ही नहीं पाते क्योंकि तो हम उसे कैसे पहचानें हम डिग्री तक पहचान पाते भाई कितनी डिग्री तक हो कहते है ही नहीं तब हमें बहुत कठिनाई हो जाती मगर वो जो घटना है सबके पास की वो मीडियम तो ईगोलेफ्ट चाहिए इगोलेफ्ट कहना ठीक नहीं नो एगो वाला मीडियम चाहिए और ऐसे आदमी को 24 घंटे ग्रेस बरसती रहती है एक आदमत वो तो तुम्हारे लिए आयोजन कर देगा लेकिन उस पर तो 24 घंटे अमृत बरस रहा है इसलिए तुम्हारे लिए भी आयोजन कर देगा कि तुम जरा एक संघ लिए द्वार खोलकर खड़े रह जाना उस पर तो बरस सही है शायद दो चार गुण तुम्हारे द्वार को भी चलना पड़ता है डायरेक्ट ग्रेस मिलता है डायरेक्ट ग्रेस तो मिलता ही उपलब्धि पर है ना उसके पहले तो मिलता है नहीं उसके पहले नहीं मिलता वो तो जब तुम्हारा अहंकार जाएगा तभी ग्रेस उतरता है अहंकारी है उपलब्धि को उपलब्धि की स्थिति को जिसके आगे फिर उपलब्ध कर रहे हैं कुछ शेष ना रह जाए है नीचे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 तो कुंडली जो है वो मानसिक लेकिन कुंडली एक स्थिति में हो तो आत्मा तक गति हो कुंडलनी एक दूसरी स्थिति में हो तो आत्मा तक गति नहीं हो तो साइकिक है लेकिन एक स्टेप बनती स्पिरिचुअल के लिए स्पिरिचुअल नहीं है खुद अगर कोई कहता हो कुंडलनी स्पिरिचुअल है तो गलत कहता कोई अगर कहे खाना स्पिरिचुअल तो है खाना तो गलत कहता खाना तो फिजिकल ही है लेकिन फिर भी आधार बनता है आध्यात्मिक के लिए श्वास भी बहुत है और विचार भी भौतिक सब भौतिक इनका जो सूक्ष्मतम रूप है वो साइकिक हम उसे कह रहे हैं वो भूत का सूक्ष्मतम सूक्ष्म है वो भी लेकिन ये सब आधार बनते हैं, उस अभौतिक में छलांग लगाने के लिए ये जिसको कहना चाहिए जम्पिंग बोर्ड बनते तो आदमी नदी में छलांग लगा रहा है तो किनारे पर एक बोर्ड पर खड़े होकर छोर्ड नदी नहीं है कोई तर्क कर सकता है कि क्यों बोर्ड पर खड़े हो जब बोर्ड तो नदी है ही नहीं और तुम्हें नदी में छलांग लगानी तो बोर्ड पे तो किस लिए खड़े हो नदी में छलांग लगानी नदी में खड़े हो चालू नदी में क्यों को खड़ा हुआ है खड़ा तो बोर्ड पे होना पड़ता है छलांग नदी में लग और बोर्ड बिल्कुल अलग चीज वो नदी नहीं तो तुम्हें जो छलांग लगानी है वो शरीर से लगानी मन से लगानी लगानी है जिसमें वो आत्मा है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 कुछ लोग हैं जो कि अब भी विश्राम करते लेकिन बहुत कम लोग बहुत कम लोग एकदम सीधा मौन में जाना कठिन है मामला थोड़े से लोगों के लिए संभव है अधिक लोगों के लिए तो पहले जोर जरूरी है तनाव जरूरी मतलब एक ही अंत में प्रयोजन एक तनाव की चरण की जाता हूँ तनाव बिल्कुल तनाव की साधना है बिल्कुल तनाव की असल में शक्ति की कोई भी साधना तनाव की ही साधना है शक्ति का मतलब ही तनाव है जहां तनाव है वहीं शक्ति पैदा होती है जैसे हमने एटम से इतनी बड़ी शक्ति पैदा कर दी क्योंकि तो हमने सूक्ष्मतम अणु को भी तनाव में डाल दिया दो हे स्थित होती और दोनों को टेंशन में डाल दिया शक्ति की तो समस्त साधना जो है वो तनाव की अगर वो ठीक से समझो तो तनाव ही शक्ति है टेंशन जो है वही सख्ती तो है दो परसेंट आप कहते हैं पॉजिटिव और निगेटिव हो सके बहुत चलावे तो जल्दी शांत हो जाता है जल्दी बोलती थे ना आपको तो पौश, बिना पौश पौश ये भी जाती है नहीं तू तो डरती <laughs> है तू अपनी बात ना बता ये शांत होने से डरती है कि कहीं शांत हो गए तो फिर क्या होगा <laughs> ये डर हो इसलिए ऐसी तरकीबें निकालती जिसमें जरा कमी शांति रहे ज्यादा शांति ना हो ना तेरा मामला अलग है बस अब फिर कर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 आगे की सीढ़ियां अक्सर हमें आगे की सीढ़ियों पर जाने का ख्याल दे देते और हम पहली सीढ़ी पर खड़े ही नहीं और भी कठिनाई है कि पहली सीढ़ी पर बहुत सी ऐसी बातें हैं जो दूसरी सीढ़ी पर जाके गलत हो जाती अगर आपको दूसरी सीढ़ी का पहली ही बातचीत पता चल जाए तो आपको पहली सीढ़ी पर वो गलत मालूम होने लगे सब आप पहली सीढ़ी से सी कभी पार न हो सकते पहली सीढ़ी पर तो उनका सही होना जरूरी है तभी आप पहली सीढ़ी पार कर हम छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं गा गणेश का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 लेकिन कठनाई ये है ना कि बुद्ध और आज में पच्चीस साल का फर्क पड़ा मनुष्य की चेतना में बहुत फर्क पड़ा है। जिस चीज को बुद्ध समझते थे कि ना बताया जाए मैं समझता हूँ बताया जा सकता पच्चीस साल में बहुत बुनियादी फर्क पड़ गए यानी आज में बुद्ध जितनी चीजों को कहे कि नहीं बताया जाए उनको मैं कहता हूं उनमें बहुत कुछ बताया जा सकता आज और जो मैं कहता हूं कि नहीं बताया जाए पच्चीस तो साल बाद बताया जा सकेगा बताया जा सकना चाहिए विकास अगर होता है तो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 न देने का कारण है अगर दें तो नुकसान होगा और ना दें तो उन्हें ऐसा लगता है कि मैं सबसे कुछ छिपाता हूं ये, पूछने गाँ गाँ ये पूछ नहीं मत इसलिए गांव गांव में झुच्छू ढिंडोरा पीट देते थे कि बुद्ध आते हैं ये ग्यारह प्रश्न मत पूछो उससे उनको बहुत परेशानी होती तो वो अव्याख्या मान लिया गया वो प्रश्न नहीं पूछे जाते वो नहीं पूछे जाते थे तभी कोई विरोधी आ जाता और पूछ लेता तो बुद्ध उससे कहते कि रुको कुछ दिन ठहरो दिन ठहरो कुछ दिन साधना करो जब इस योग हो जाओगे मैं उससे कहूंगा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 इसलिए इसलिए ये नहीं सवाल ये सवाल नहीं है कि क्या हो जाए। कल